दर्शनोपनिषद दो प्रकार के ध्यान तथा उनका फल बतला जा रहा है अथात संप्रभ्यासारेषजम ऊर्धर विरूपाक्ष विश्वप महेश्वर सोहमितोगी स्वरे अब मैं जगत के बंधनों का विनाश करने वाले ध्यान का वर्णन करता हूँ जो समस्त संसार रूपी रोग के एकमात्र औसध रूप ऊर्धरेता विषम नेत्रों वाले योगीश्वरों के भी ईश्वर विश्व रूप एवं महेश्वर रूप हैं उन नृत्य एवं सत्य स्वरूप अविनाशी पर परमात्मा का अपने आत्मा के रूप में आदरपूर्वक ध्यान करे अपने बुद्धि में यह भावपूर्ण निष्ठा प्रतीक्षित करे कि वह अविनाशी परमात्मा स्वरूप परब्रह्ममय ही हों अथवा सत्यम ईशानम ज्ञान अत्यथमल नृत्य आदम्ध्यावर्जित तथा स्थूलमनाकाशम संश्यम अचाक्षुसम नरस न चन्धाख्यम अमेयमनुपम आत्मा सच्चिदाननंदमत ब्रह्म सुब्रत अहमत ध्यान का दूसरा भेद इस प्रकार है जो सत्य स्वरूप सर्वेश्वर ज्ञान में आनंद स्वरूप अनुपम अति निर्मल नित्य एवं आदि मध्य तथा अंत रहित है स्थूल प्रपंच से वह सर्वथा परे है आकाश से अलग स्पर्श में आने वाली वायु से भी विलक्षण है चक्षुओं से दृष्टिगोचर होने वाले अग्नि तत्व से भी हमेशा पृथक है रस स्वरूप जल एवं गंध स्वरूप पृथ्वी से भी सर्वथा विलक्षण है जिसकी स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती जो अनुपम है शरीर से अतीत है ऐसे उस सचित आनंदमय एवं अंतर रहित परब्रम्ह का अपने आत्मा के रूप में चिंतन करे बुद्धि के द्वारा यह निश्चित करे कि वह परब्रह्म परमात्मा में स्वयं ही हूँ इस तरह से किया हुआ ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला होता है एवं अभ्यास युक्त से पुरुष परमाद वेदांत विज्ञान विजा ये इस प्रकार से ध्यान के अभ्यास में जो भी बुद्धिमान पुरुष लगा रहता है उसे वेदांत वर्णित ब्रह्म तत्व का निस्संदे विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है